जीवन की कुटिया में हू में बुझा हुआ सा दीपक आशा के मंदिर में हूं मैं बुझा हुआ सा दीपक बुझा हुआ सा दीपक हूं मैं बुझा हुआ सा दीपक कजराए दीवट पर धराहू यूं कुटिया में हाये जैसे कोयल सीस नवाकर अंबुआ पर सो जाए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 भीतर का अंधेरा बाहर के दियो से कटता नहीं कटेगा नहीं धोखे तुम अपने को कितने ही दो पछताओगे अंतत देखते हो दिवाली हम मनाते हैं अमावस की रात वह हमारे धोखे की कथा है रात है अमावस की दियों की पंक्तियां जला लेते पर दिए तो होंगे बाहर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 ऐसा कोई भाग्य का विधान नहीं अपने ही कारण तुम बुझे हुए हो हु। अपने ही कारण चांद नहीं उगा अपने ही कारण भीतर प्रकाश नहीं जगा कहां भूल हो गई कहां चूक हो गई हमारी सारी जीवन ऊर्जा बाहर की तरफ यात्रा कर रही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 फिर कोई बुद्ध रोशन हो जाता और हम बुद्धू के बुद्धू क्यों रह जाते हैं? हमें जो मिला है हमने उसे गलत से जोड़ा है जैसे कोई सरिता मरुस्थल में खो जाए जल तो बहुत हिमालय से और में मरुस्थल में खो जाए ऐसी हमारी जीवन ऊर्जा मरुस्थल में खोई जा रही है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 बुद्ध को मिला भीतर लोग जा रहे हैं बोध गया यही चूक हो जाती तुम भी भीतर चलो वहीं बोध गया है वहीं काबा है वहीं गिरनार है वहीं काशी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 भागने का प्रश्न नहीं जागने का प्रश्न है अब कहां मैं ढूंढने जाऊं सुकून को एक खुदा इन जमीनों में नहीं इन आसमानों में नहीं आदमी ने सब तरफ खोज ली है शांति कहां मिलती ना जमीन पे मिलती ना आसमान पे मिलती अब कहां जाए अब कहां खोजें मगर एक जगह आदमी नहीं खोजता भीतर नहीं खोजता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 एक विराट शून्य है यह तेरा तस्वर है या तेरी तमन्नाएं कौन मुझे खींचे लिए जा रहा है यह तेरी कल्पना है यह तेरी अभिप्सा यह तेरा तस्वर है या तेरी तमन्नाएं ये तेरा तसवर है या मेरी तमन्नाएं दिल में कोई रह रहे के दीपक से जलाए जिस सिमत ना दुनिया है यह दोस्त ना उकबा है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 जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है आप में खाक में बाद में आतस जान में सुंदर जान जनइए जा सुंदरदास कहते हैं मिट्टी में भी वही है हवा में भी वही है पानी में भी वही है आग में भी वही है एक बार जानो अपने भीतर फिर तुम जानोगे सबके भीतर वही है और ऐसा ही नहीं कि तुम ही जानोगे जिस दिन तुम जानोगे उस दिन तुम दूसरों को भी जनाने लगोगे तुम्हारी मौजूदगी जनाने लगेगी तुम एक प्रतीक हो जाओगे तुम एक इशारे बन जाओगे तुम एक आकर्षण बन जाओगे लोगों के लिए तुम्हें देखकर लोग अपने भीतर मुड़ने लगेंगे तुम्हारे पास बैठकर शांत होने लगेंगे तुम्हारे पास बैठकर उनके भीतर भी दिए जगमगाने लगेंगे दिल में कोई रहरे के दीपक से जलाए नूर में नूर है तेज में तेज है ज्योति में ज्योति मिले मिली जाइए क्या कहिए कहते न बने कछ जो कहिए कहते ही लजाइए। जाइए बड़ा मधुसिक्त वचन नूर में नूर है परमात्मा प्रकाश में प्रकाश है तेज में तेज ज्योति में ज्योति मिले मिली जाइए और जब तुम्हारे भीतर तुम्हारे ध्यान की ज्योति उसकी विराट ज्योति में मिलने लगे तो डरना मत भयभीत मत होना खोने में संकोच मत कर जाना जैसे बूंद सागर में गिरती हो तो घबराती तो होगी भयभीत तो हो जाती होगी प्राण बड़े संकट में तो पड़ते होंगे चिंता तो उठती होगी कि मैं खोई कि मैं खोई कि शायद अब मैं कभी जैसी थी वैसी ना हो सकूंगी यह मेरा रूप गया यह मेरा रंग गया यह मेरी परिधि गई ये मेरी, मेरी परिभाषा गई ये मेरा नाम गया यह मेरा धाम गया ये मैं गई ठीक वैसी ही दशा जब भीतर तुम पहुंचोगे तुम्हारे ध्यान की छोटी सी ऊर्जा भीतर जाएगी और उस विराट ऊर्जा का साक्षात्कार होगा तो घबराहट लगेगी बहुत लोग घबरा के वापिस लौट आते यहां तो रोज ये होता है पहले लोग ध्यान की बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा करते बड़ी आकांक्षा से पूछते हैं तांचते साधना करते और जब घटने के करीब बात आती तो एकदम घबरा जाते एकदम घबरा जाते एकदम भाग खड़े होते रोज उन्हें मैं कपते देखता हूं भयभीत देखता हूं डरते देखता हूं कहते हैं अब क्या करें कहीं विक्षिप्त न हो जाएंगे ये कहीं मृत्यु तो नहीं हो जाएगी मृत्यु जैसी ही मालूम होती विक्षिप्तता जैसी ही मालूम होती ये रास्ता तो दीवानों का है ये रास्ता तो मर्दों का है मरने की जिनकी हिम्मत केवल वही परम जीवन को पाने के अधिकारी हो पाते तो जब ज्योति विराट ज्योति के करीब पहुंचे और मिलने को आतर हो जाए तो भाग मत खड़े होना नूर में नूर है तेज में तेज है ज्योति में ज्योति मिले मिली जाइए तो मिल ही जाना एक झपट्टे में एक छलांग में संकोचना करना रत्ती भर रविनाथ की प्रसिद्ध कविता है कि मैं परमात्मा को खोजता था जन्मों जन्मों से अनंत अनंत कालों से रोता फिरता था गिड़गिड़ाता था कि प्रभु तू कहां है मेरी आंखें आंसुओं से भरी होती थी और मेरा हृदय प्रार्थनाओं से मेरी आंसू से भरी आंखों में कभी कभी किसी दूर तारे के पास उसकी झलक मिल जाती थी तो मैं दीवाना उस तारे की तरफ चल पड़ता था लेकिन जब तक मैं पहुंचता तारे तक तब तक वह दूर निकल गया होता मिलन नहीं हो पाता था फिर एक दिन ऐसा हुआ वह सौभाग्य की घड़ी आ गई मैं उस द्वार पर पहुंच गया जो उसका द्वार है। उसकी तख्ती भी लगी थी आनंद की सीमा न रही धन्यभागी था मैं तो आ गया तो मिल गई मंजिल तो चढ़ा सीढ़ियां नाश्ता हुआ हाथ में सांकल ली खटखटाने को था तभी मन में एक सवाल उठा कि सोच ले विचार ले अगर द्वार खुल गया और परमात्मा मिल गया तो तू मिट जाएगा तो फिर तू नहीं बचेगा उसकी विराटता में तेरी क्षुद्रता लीन हो जाए उसके सागर में तू एक बूंद की तरह खो आए उसके सूरज में तेरी एक किरण कहां पता होगा कहां ठिकाना होगा सोच ले एक बार सोच ले इसके पहले की द्वार खटखटा और फिर ये भी तो सोच कि परमात्मा मिल जाएगा तो फिर तू क्या करेगा यही तो तेरा उपक्रम था अब तक का यही तो तेरा बहाना था जीने का हीला हवाला था यही तो तेरी खोज थी इस खोज के लिए तो तू जन्मों जन्मों तक जिया अगर परमात्मा मिल गया तो फिर क्या करेगा ये दो प्रश्न ऐसे कठिन थे कि रविनाथ ने कहा है कि मैंने धीरे से आहिस्ता से सांकल छोड़ दी कि कहीं बजी ना जाए और जूते भी अपने हाथ में ले लिए कि कहीं उतरते वक्त सीढ़ियों पर चू चर मरर आवाज ना हो जाए कहीं पता न चल जाए कि कोई द्वार पर है मेरे बिना बजाए ही कहीं द्वार ना खोल दिया जाए और फिर जो मैं भागा हूं तो मैंने पीछे लौट कर नहीं देखा अब फिर खोजता हूं फिर पूछता हूं मंदिरों में मस्जिदों में गुरुद्वारों में परमात्मा कहां है अब फिर खोजता हूं द्वार द्वार दरवाजे दरवाजे भटकता हूं चांद तारों पर और मजा यह है कि मुझे भीतर मालूम है कि कहां बस उस जगह को छोड़कर सब जगह खोजता ख्याल रखना यह कविता ही नहीं यह रविन्द्रनाथ का आंतरिक अनुभव है यह ध्यानियों को होता है ऐसी कविता सिर्फ कविता नहीं हो सकती ऐसी कविता तो जो समाधि के द्वार पर खड़ा हुआ हो बूंद की सागर के किनारे जाके खड़ी हो गई हो उसके ही भीतर उमक सकती ये गहरे अनुभव पर आधारित इसलिए रविंद्रनाथ साधारण कवि नहीं वे उसी कोटि के कवि हैं जिस कोटि के कवियों को हम ऋषि कहते उपनिषद के ऋषि वेद के ऋषि उनकी कविताएं कविताएं नहीं रिचाएं, घबराना मत सुंदरदास कहते हैं ज्योति से ज्योति मिले यही तो अभिप्सा है जन्मों जन्मों की तो जब ये घड़ी आए ज्योति में ज्योति मिले मिली जाइए तो मिल ही जाना सब तरफ वही है तुम में भी वही है बाहर भी वही है भीतर भी वही है इसलिए डरो मत कौन मिटता है कौन बनता है सब बनाओ उसका सब मिटाओ उसका सब उसकी लहरें सब उसकी तरंगे रात को तारों से दिन को जर रहा है से कौन है जिससे नहीं सुनते तेरा अफसाना हम उसकी ही कहानी है उसी की दास्तान चल रही पक्षी उसी का गीत गा रहे हैं वृक्षों की हरियाली में वही हरियाली है नदियों की तरंगों में वही तरंग है हवाओं के नृत्य में वही नृत्य है क्षुद्र से क्षुद्र में भी वही है और विराट से भी विराट में भी वही है कौन है जिससे नहीं सुनते तेरा अफसाना हम क्या कहिए कहते न बने ये अर्चन तब आती है जब ज्योति से ज्योति मिल जाती है जब तक ज्योति से ज्योति नहीं मिली तब तक तो लोग परमात्मा के संबंध में बड़ी आसानी से बातें कर लेते किसी से भी पूछ लो पान बेचने वाले पंसारी से पूछ लो ईश्वर है उत्तर देगा कहेगा है या कहेगा नहीं राह चलते राहगीर से पूछ लो उत्तर सुनिश्चित आएंगे शायद ही तुम ऐसा आदमी पा सको जो कहे मुझे मालूम नहीं शायद ही और वही एक ईमानदार है बाकी सब बेईमान है कोई कह रहा है ईश्वर है और पता जरा भी नहीं और कोई कह रहा है ईश्वर नहीं है और पता जरा भी नहीं इसलिए मैं तुम्हारे नास्तिकों और आस्तिकों में बहुत भेद नहीं करता वे एक ही जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू दोनों खुद धोखा खा रहे हैं दूसरों को धोखा दे रहे हैं धार्मिक व्यक्ति कोई और ही बात है नास्तिक ना नास्तिक कोई और ही आयाम है अनुभव का आयाम है विश्वास का नहीं सिद्धांत का नहीं प्रती का साक्षात् का। साक्षात्कार तो तभी होता है जब ज्योति में ज्योति मिल जाती क्या कहिए कहते ना बने फिर बड़ी मुश्किल होती क्या कहिए कहते न बने कुछ जो कहिए कहते ही ल फिर बड़ी मुश्किल हो जाती कहते भी नहीं बनता ना कहो ऐसे भी नहीं बनता कहना भी पड़ता है रुका भी नहीं जाता भीतर कोई प्रगाढ़ पुकार उठती कि कहो कहो क्योंकि बहुतों को जरूरत है। पुकारो क्योंकि बहुत प्यासे ढालो क्योंकि बहुत से लोग तड़फ रहे जगाओ क्योंकि बहुत से लोग सोए स्वाभाविक रूप से आनंद को बांटने की आकांक्षा उठती बड़े प्रबल वेग से तूफान की भांति जो संभाली नहीं जा सकती नहीं कहते भी नहीं बनता और कहते भी नहीं बनता क्योंकि जो भी कहो वो अनुभव के सामने छोटा पड़ता है ओछा पड़ता है जो भी कहो अनुभव के सामने फीका पड़ता है जो भी कहो झूठा मालूम पड़ता है कहां अनुभव और कहां शब्द कोई तालमेल नहीं मालूम पड़ता जैसे शिखरों पर घटी घटना को अंधेरी घाटियों में खींचला है जैसे कोई कमल को कीचड़ कहे ऐसे ही सारे शब्द मालूम होते क्या कहिए कहते न बने कुछ जो कहिए कहते ही लजइए इसलिए जिन्होंने जाना है वो कह कह, कह के लज़ाते रहे वो कहते हैं और क्षमा मांगते हैं क्षमा कर देना क्योंकि जो कहना था वो नहीं कहा जा सका कुछ और कह गए तुमने देखा नदी के किनारे जाके कभी एक सीधे डंडे को पानी में डालकर देखा पानी में डालते ही तिरछा मालूम पड़ता बाहर निकालो सीधा का सीधा पानी में डालो तिरछा तिरछा हो नहीं जाता दिखाई पड़ता ठीक ऐसे ही सत्य जैसे ही शब्द की दुनिया में प्रवेश करता है तिरछा हो जाता अनुभव की दुनिया में बिल्कुल सीधा साफ होता शब्द की दुनिया में बहुत तिरछा आड़ा तिड़ा हो जाता है। क्या है कहना मुश्किल फिर जो भी कहो वो सिर्फ एक पहलू होता है देख समसीर है ये साज है ये जाम है ये तू जो शमशीर उठा ले तो बड़ा काम है ये बहुत मुश्किल है शमशीर भी है अगर एक तरफ से देखो तो सत्य तलवार है ऐसी धार किस तलवार में होती सूक्ष्म से सूक्ष्म को काट जाता है देख शमशीर है ये साज है ये और तलवार की धारी होती तो कह देते, मगर ये ऐसा है जैसे वीणा पर किसी ने तार छेड़े ये संगीत नाद है स्वर है ऐसा स्वर जो केवल गहन शांति में ही सुना जाता है ये निस्तब्धता का स्वर है जाम है ये स्वर होता तो भी चल जाता कि चलो कह देते कि अनाहत नाद है बात खत्म हो गई मगर यह एक मधोसी भी कि जिसने पी फिर कभी वापस दुनिया के होश में ना आया फिर वापस कभी उसे दुनिया ना दिखाई पड़ी जिसने एक बार पी ली कि सदा के लिए बेहोश हो गया और अगर इतनी ही बात होती तो भी काम चल जाता तो उमर खयाम ने कह दी थी बात कि शराब है ये मगर ये शराब भी बड़ी अजीब है एक तरफ से तू तो बेहोसी ले आती और एक तरफ से बड़ा होश ले आती एक ऐसी बेहोसी जिसके केंद्र में होश है मुश्किल पे मुश्किल जो कहो वही थोड़ा मालूम पड़ता है देख शमशीर है ये सांझ है ये जाम है ये तू जो शमशीर उठा ले तो बड़ा काम है ये मगर कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा तो कहते उठा तलवार ही उठा पहले अपनी गर्दन को ही गिरा कबीर ने कहा जो घर बारे आपनों चले हमारे संग चल घर को जला किस बात को घर कहते सूफी फकीर बाजीद ने कहा है डर है तो घर है डर छूटा घर छूटा बड़ी गहरी बात कही तुम घर बसाते किस लिए हो? अगर गौर से खोजोगे तो डर को पाओगे डर है तो घर है डर छूटा तो घर छूटा डर को जला ही देना होगा तू जो शमशीर उठा ले तो बड़ा काम है ये मगर फिर बहुत और बातें रह गई बिना कही देख समसीर है ये साज है ये जाम है ये और ये भी सब नहीं है और हजार बातें सत्य सब कुछ है क्योंकि सत्य सारे जगत का केंद्र है ये सारा जगत उसी की अभिव्यक्ति है प्रकाश भी वही अंधकार भी वही पास भी वही दूर भी वही पुरुष भी वही स्त्री भी वही सुख भी वही दुख भी वही स्वर्ग भी वही नरक भी वही कैसे कहो उसे क्या कही कहते ना बने कछु जो कहिए कहते ही लजाइए। तासों कहूं सब में वह एक तो सो कहे कैसो है आंख दिखाइए अगर मैं कहूं कि वह सब में छिपा हुआ एक है उस एक का ही विस्तार है वह एक ही सबके भीतर बैठा है तो लोग पूछते हैं तो जरा दिखाइए कहां है जब सबके ही भीतर बैठा तो कहीं से भी दिखा दीजिए ताूं सब में वह एक तो सो कहे कैसो है आंख दिखाइए लोग कहते हैं तो फिर तो आंख से दिखा दो जब सब में वही एक बैठा है तो ऐसी अड़चन क्या है दिखा ही दो दर्शन करवा दो और दर्शन उसके करवाए नहीं जा सकते। जो कहूं रूप नरेख तसे कछु, तो सब झूठ के माने कहिए। अगर मैं लोगों को कहूं कि भाई कैसे दिखाऊं उसका ना कोई रूप है ना कोई रेख है तो लोग कहते हैं कि ये भी खूब झूठी मान्यता फैला रहा हो पहले कहते हो सब में वही सब कुछ वही वही है और सब असत्य है और जब हम पूछते हैं दिखा दो तो कहते हो ना उसका रूप है ना कोई रंग है ना रेख है, तो तुमको कैसे दिखाई पड़ा कहते हो सभी आकारों में वही है और जब हम पूछते हैं दिखा दो आकार तो कहने लगते हो निराकार है। तो ये सब बातें तो झूठी मालूम पड़ती हैं लोग कहते हैं क्यों झूठी बातें फैलाते जो कहूं सुंदर ननन जी और मैं अगर ये कहूं कि आंख के बाहर नहीं है आंख के भीतर जो मैं कहूं सुंदर ननन मांछी तो नन बैन गए पुनः हाइये तो जिनकी आंखें चली जातीं, हैं उनमें भी तो मौजूद होता है सूरदास में कुछ कम थोड़ी था कबीरदास से उतना ही था आंख के चले जाने पर भी तो वह पाया जाता है कान के ना होने पर भी तो पाया जाता है हाथ के टूट जाने पर भी तो पाया जाता है देह के गिर जाने पर भी तो पाया जाता है तो कहां उसे दिखाएं कैसे उसे समझाएं क्या कहिए कहते न बने कछु जो कहिए कहते ही ल सुंदरदास कहते हैं इसलिए बड़ी मुसीबत हो गई है जब से ज्योति से ज्योति मिली तब से कहना कठिन हो गया है। जो कहते हैं वही गलत मालूम होता है उसी में उलझने उठाती और फिर बड़ी लज्जा होती कि उसकी इतनी कृपा उसकी अनुकंपा इतनी विराट और हम उसे कहने में भी असमर्थ तो बड़ी लज्जा होती